ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन और उसकी नियति भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्म सिद्धांत का ही विस्तार है कर्म शब्द का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक क्रिया ही नहीं बल्कि प्रतिक्रिया बाह्य संवेदनाओं की मानसिक प्रतिक्रिया भी है कर्म द्वारा उत्पन्न शुभा शुभ शक्तियों के शुभाशुभ परिणाम होते हैं जो कर्ता को अर्थात अहंकार पूर्वक फलाकांक्षा सहित कर्म करने वाले को प्रभावित करते हैं अतः कर्म सिद्धांत वस्तुतः कार्य कारणवाद है यह वह महान नैतिक विधान है जो अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिकों में व्यक्तियों और समाजों की नियति को निर्धारित करता है प्रत्येक कर्म के दो प्रकार के परिणाम होते हैं प्रथम विश्वजनित परिणाम होता है जो हमारे भावी सुख अथवा दुख के अनुभवों को निर्धारित करता है कर्म का दूसरा परिणाम व्यक्तिक होता है प्रत्येक कर्म मन पर एक प्रभाव छोड़ जाता है जो संस्कार कहलाता है ऐसे हजारों संस्कार हमारे मन में संचित हैं जो बाद में वासनाओं या प्रवृत्तियों के रूप में पुनः जागृत होते हैं और ये सूक्ष्म संस्कार हमारे भावी जन्मों की दिशा निर्धारित करते हैं यह उतना रहस्यमय नहीं है जितना हम सोचते हैं यदि हम अपने मन का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारे अनेक वर्तमान विचारों का प्रारंभ हमारे बाल्यकाल में हुआ था बाल्यकाल में आध्रत अनेक विचार और अनुभव हमारे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं जो जो हम बढ़ते जाते हैं जो जो हमारे मन की फिल्म के चित्र उभरने लगते हैं क्यों त्यों हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि कितनी अधिक मात्रा में हमारे मन में विचार और चित्र भरे पड़े हैं यह मानो एक टेप रिकॉर्ड को पुनः बजाने जैसा है प्रायः हम अपने कुछ प्रवृत्तियों के मूल कारणों को भूल जाते हैं लेकिन आत्म आत्मरीक्षण द्वारा हम उन्हें अपने बाल्यकाल में और यहाँ तक कि हमारे पूर्वजन तक खोज सकते हैं हमारे कुछ सपनों का विश्लेषण करने पर हमारे भूतकाल की बहुत सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है कई बार वे पूर्व जन्म के अनुभवों का संकेत भी देते हैं कर्म सिद्धांत के दो पक्ष हैं एक बांधने वाला और दूसरा मुक्त करने वाला अहंकार पूर्वक और आशक्त युक्त कर्म जीव को अधिकाधिक बंधन में डालता है इंद्रिय भोगों की पुनरावृत्ति पूर्व संस्कारों को दृढ़तर बनाती है और व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल देती है लेकिन जब कर्म अनाशक्त होकर भगवत सेवा के रूप में अथवा केवल दूसरों के कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है तो वह जीव को मुक्ति प्रदान करता है अनासक्ति का अभ्यास सतत आत्मविश्लेषण और सजगता अथवा निरंतर भगवत शरणागति द्वारा किया जा सकता है ऐसा करने पर नए संस्कार नहीं पड़ते और पुराने संस्कार दृढ़ नहीं होते क्रमश मन के सारे पूर्व संस्कारों का हम पर प्रभुत्व समाप्त हो जाता है उसे चित्त शुद्धि कहते हैं यह कर्म द्वारा होती है अतः कर्म अपने आप में बुरा नहीं है वह हमारे लिए बंधन का कारण होगा या नहीं यह हम जिस प्रकार उसे करते हैं उस प्रकार निर्भर करता है भारत की सभी दर्शन प्रणालियां, चाहे वे ईश्वरवादी हों या निरेश्वरवादी कर्म सिद्धांत को स्वीकार करती है लेकिन मुख्य प्रश्न यह है क्या परमात्मा या ईश्वर का इस कर्म विधान के क्रियाकलाप के साथ कोई संबंध है क्या उस सिद्धांत के पीछे कोई ईश्वरीय इच्छा कार्यरत है वृत्ताकार समस्वरता के सिद्धांत की आधारशिला रखने वाले फ्रांसीसी खगोलशास्त्री और गणितज्ञ लाप्स के बारे में एक कथा प्रचलित है जब उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सेलेक्टियल मैकेनिज्म नेपोलियन को भेंट की तो सम्राट ने उससे उसकी योजना में भगवान के स्थान के बारे में प्रश्न किया कबूल शास्त्री ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया जहाँ अपना मैंने उस मान्यता के बिना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है वहाँ अधिकांश वैज्ञानिकों के लिए ईश्वर एक मान्यता मात्र है जिसको त्यागा भी जा सकता है विज्ञान अर्थशास्त्र राजनीतिशास्त्र इत्यादि अनेक क्षेत्रों में आजकल छिछले विचारकों के एक वर्ग विशेष के लिए अज्ञेयवाद यानी निरश्वरवाद का ईश्वर के अस्तित्व को उपेक्षित या अस्वीकार करने का प्रचलन सा हो गया है इस सिद्धांत को कुछ घमंड के साथ आधुनिक कहा जाता है और भारत में बहुत से नवयुवक इसे अधिकाधिक ग्रहण कर रहे हैं अब जब हम ऐसे लोगों के मन का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि ये लोग परिपक्व नहीं हुए हैं अथवा उनमें गहराई नहीं है उनमें आंतरिकता का अथवा अपने मन की गहराई में बैठने का अथवा किसी भी विषय में गहराई से सोचने की क्षमता का अभाव है वस्तुतः गहन चिंतन करना आसान नहीं है इसके लिए एक सुसैयत अनुशासित मन की आवश्यकता है अधिकांश तथा कथित आधुनिक भौतिकवादी अन्य किसी के विचारों को दोहराना और उनका अंधानुकरण करना चाहते हैं मुझे एक कहानी याद आ गई एक शिक्षिका छोटे बच्चों को गणित पढ़ा रही थी उसने उन्हें एक प्रश्न पूछा मेरे पास 12 भेड़े हैं 6 भेड़ें कूदकर भाग गई तो बाक़ी कितनी बची अधिकांश बालकों ने कहा छह लेकिन एक किसान के लड़के ने कहा एक भी नहीं बचेगी जब शिक्षिका ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा मैडम आप गणित भले ही जानती हो पर मैं भेड़ों का स्वभाव जानता हूँ इसमें हमारे लिए एक शिक्षा है हमें भेड़ों की तरह दूसरों का अनधरण नहीं करना चाहिए जैसा कि एक वैज्ञानिक ने कहा है अधिकांश लोगों के लिए सुषमना नाड़ी ही पर्याप्त है मस्तिष्क अनावश्यक है तात्पर्य यह है कि अधिकांश लोग स्वचलित आवेग चलित जीवन यापन करते हैं बहुत कम लोग सचमुच सोचते हैं और सचेतन रूप से अपने जीवन को दिशा प्रदान करते हैं भौतिकवाद में कोई आधुनिकता नहीं है प्राचीन भारत में चारवाक नामक कुछ दार्शनिकों का एक समुदाय था वे ईश्वर आत्मा और अमरत्व को अस्वीकार करते थे तथा स्थूल विषय भोग को जीवन का उद्देश्य मानते थे लोगों पर उनका कभी भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था लेकिन क्या पुराने चारवाक समाप्त हो गए हैं वे हम में से अनेकों के भीतर छिपे हैं जो धार्मिक होने का दावा करते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में भौतिकवादी जीवन सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं इन छिछले भौतिकवादी दार्शनिकों से भिन्न प्राचीन भारत में गहन चिंतन और गंभीर दार्शनिक मस्तिष्क वाले लोग भी थे जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया कम से कम ऐसे ईश्वर को जिसकी हम सामान्यतः बात किया करते हैं लेकिन उन सभी ने कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया और बौद्धों को छोड़कर अन्य सभी ने आत्मा की सत्यता और अमृत्व को स्वीकार किया अस्तित्व और नास्तिक शब्द ईश्वर विश्वासी और निरश्वरवादियों के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं बल्कि वेदों को उच्चतम प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले आस्तिक हैं और जो ऐसा नहीं करते वे नास्तिक हैं आस्तिकों में भी सांख्य और कुछ मीमांसक ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते उनके अनुसार जीव कर्म के विधान द्वारा बद्ध है जिसका प्रभाव अपरिहार्य है दूसरी ओर बहुतों ने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए भी कर्म के विधान को स्वीकार किया है इस कारण उनमें से बहुतों की एक विचित्र स्थिति हो गई वे मानव व्यक्तित्व की तुलना एक रथ से करते हैं रथ चक्र आदि विभिन्न हिस्सों से मिलकर बना है और उनके अतिरिक्त रथ का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है उसी तरह मानव देह भी अनेक तत्वों से मिलकर बनी है जो कर्म विधान के अनुसार जन्म ग्रहण करती रहती है एक वृद्ध लकड़हारे की कहानी है जिसे अपनी चमकीली कुल्हाड़ी पर गर्व था जब कोई उसकी कुल्हाड़ी की प्रशंसा करता तो वह खुशी से फूल उठता और कहता हाँ बेटे मैं इसका उपयोग बीस वर्ष की उम्र से करता आ रहा हूँ और अभी भी देखो यह कितनी अच्छी दिख रही है केवल इसकी लोहे की धार छः बार और हत्था आठ बार बदला जा चुका है वृद्ध की यह धारणा थी कि वह अभी भी उसी कुल्हाड़ी का उपयोग कर रहा है बौद्धों का कथन है कि अनेक जन्मों की श्रृंखला के भीतर आत्मा की निरंतरता भी इसी प्रकार की है इसी प्रकार का भ्रम है पश्चिम के देशों में कई वर्षों तक रहने के कारण मैं धार्मिक वातावरण को और अच्छी तरह से समझ सकता हूँ भारत वेदांत की भूमि है जो सभी प्राणियों की नियति को नियंत्रित करने वाली एक ईश्वरीय शक्ति के अस्तित्व में विश्वास करता है वेदांत इसमें विश्वास नहीं करता कि कोई अचेतन विधान चेतन प्राणियों के भविष्य का निर्धारण कर सकता है विश्व ब्रह्मांड की कोई परम नियंत्री और दिशा निर्धारण करने वाली एक चेतन सत्ता एक चेतन शक्ति होनी चाहिए इसीलिए न्याय सूत्रों में हम एक सूत्र पाते हैं ईश्वर कारणम पुरुष कर्माफल्य दर्शनाथ गौतम न्याय सूत्र अर्थात ईश्वर परम कारण है क्योंकि पुरुष के कर्मों को अफलीभूत होते देखा जाता है भारत में विद्यमान समस्त दर्शन प्रणालियों में वेदांत ने ही ईश्वर को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया है और वह विजयी और विकसित हुआ है ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाली सभी दर्शन प्रणालियाँ या तो भारत की भूमि से विलुप्त हो गई हैं अथवा वेदांत की मुख्य धारा में विलीन हो गई हैं हम विशाल का मशीनों और अत्यंत पेचीदी कंप्यूटरों के बारे में सुनते हैं और उनके दक्षतापूर्ण कार्य से बहुत प्रभावित होते हैं लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इनका अविष्कार करने तथा तो इन्हें चलाने वाले प्राणी सजीव एवं बुद्धि संपन्न हैं इसी तरह भले ही यह अनंत और रहस्यमय ब्रह्मांड अपने से चलता था प्रतीत होता हो लेकिन यह एक विराट पुरुष द्वारा प्रचालित हो रहा है जो परम ज्ञान स्वरूप तथा समस्त प्राणियों के भीतर विद्यमान भी है हम जमीन में बीज बोते हैं और जल देते हैं बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगता है तो क्या हमें यह विश्वास करना चाहिए कि कैलाश या वैकुंठ में बैठा शिव अथवा नारायण नामक कोई ईश्वर है जो बीज की उत्पत्ति का परिचालन कर रहा है प्रत्येक प्राणी में देवत्व तो छुपा हुआ है यही अंतर्निहित दिव्य सत्ता समग्र प्राणियों की क्रियाओं का परिचालन करती है कुछ पाश्चात्य दार्शनिक अंतर्यामी विराट इच्छा की बात करते हैं कर्म का विधान इस दैवी इच्छा के द्वारा नियंत्रित होता है लेकिन ईश्वर स्वयं उस नियंत्रण के बाहर हैं वह नित्य मुक्त और नित्य शुद्ध है तथा परम चैतन्य और आनंद स्वरूप है वेदांत यह भी मानता है कि यह आवश्यक नहीं है कि मानव सदा कर्म करता रहे कर्म तभी तक करने होते हैं जब तक जीव अपने अंतर्निहित सत्ता के विषय में सचेत नहीं हो जाता जब जीव यह अनुभव कर लेता है कि स्वरूपतः वह दिव्य है तब वह भी कर्म विधान के बाहर चला जाता है वह मुक्त हो जाता है वेदांत के अनुसार जन्म मरण के चक्र से यह मुक्ति चरम मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है इस बात को प्रदर्शित करने वाली एक सुंदर उपमा मुंडकोपनिषंध में पाई जाती है एक वृक्ष पर सुंदर पंखों वाले दो पक्षी हैं एक पक्षी वृक्ष के मीठे कडवे फल खाता है जबकि दूसरा वृक्ष के शिखर पर पूर्ण निर्लिप्त हो बैठा रहता है केवल देखता रहता है कुछ समय बाद नीचे का पक्षी ऊपर की ओर देखता है ऊपरी पक्षी के साथ अपने एकत्व का साक्षात्कार करता है और फल खाना छोड़कर वह भी परम शांति प्राप्त कर लेता है निम्न पक्षी जीव का प्रतीक है जो कर्म से बधा है तथा पुनः पुनः सुखी अथवा दुखी होता है लेकिन ऊपरी पक्षी रूपी परमात्मा के साथ अपने एकत्व का अनुभव करने पर वह सभी आसक्तियों एवं सीमाओं से मुक्त हो जाता है और अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है कर्म विधान से बधे रहना तथा उसके पहिये से पिसना अनिवार्य नहीं है उससे दुखदाई दाँतों से मुक्त होने का उपाय है भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मबंधन से मुक्त होने का सीधा उपाय सिखाते हुए कहते हैं सभी धर्म अधर्मों को त्याग कर अपने आप को बिना शर्त मुझे समर्पित कर दो मैं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा शोक न करो मानव जाति के लिए भगवान का यह आश्वासन है सभी महान अवतारों ने मानव जाति को ऐसे आश्वासन प्रदान किए हैं लेकिन इसमें विश्वास रखकर पूरे मन से स्वयं को समर्पित करना कठिन है